पुस्तक का नाम पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा पहला भाग तुमने अब तक कई रासायनिक करके देखी हैं तुम कई पदार्थों से भी परिचित हो दैनिक जीवन में भी और विज्ञान में भी पदार्थों को एक दूसरे में बदलना नए नए पदार्थ बनाना उनके गुणधर्मों की जांच करना वगैरह सब रसायन शास्त्र में किया जाता है जैसे संगमर के टुकड़ों पर आमल डाले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या पोटेशियम परमाग्नेट को गर्म करें तो ऑक्सीजन बनती है या नमी और हवा में रखने पर लोहा जंग खा जाता है ये सब रासायनिक क्रिया हैं। इन सब में कोई न कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक क्रियाओं के और उदाहरण बता सकते हैं जिन्हें कक्षा और छठ में करके देख चुके हो कक्षा छे के हमारे भोजन अध्यय में तुमने प्रोटीन का परीक्षण किया था प्रोटीन युक्त किसी पदार्थ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और नीले तोते का घोल डालो तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। है क्या तुमने सोचा है कि यदि प्रोटीन उपस्थित ना हो तो बैंगनी रंग क्यों नहीं कर बनता इसी प्रकार से लोहे को जंग लगता है मगर अल्यूमिनियम को नहीं कोई पदार्थ किसी तरह की कि रासायनिक क्रिया करेगा यह उसके रासायनिक गुणों पर निर्भर है रासायनिक गुणों के आधार पर भी पदार्थों के समूह बनाया जा सके हैं, जैसे तुमने लिटमस से क्रिया के आधार पर आम्ल और क्षार के समूह बनाए थे शुद्ध पदार्थ किसी भी पदार्थ का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि उसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाए इसके लिए कई विधियां खोजी गई पदार्थों को अलग अलग करने की कुछ विधियों का उपयोग तुम कक्षा छ में कर चुके हो पदार्थों को अलग अलग करने को पृथक भी कहते हैं पृथक की ऐसी कई विधियों का उपयोग करके पदार्थों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है जैसे कक्षा छ में तुमने रेत और नमक के मिश्रण में से नमक अलग किया था जब हम कहते हैं कि कोई पदार्थ शुद्ध है तो इसका मतलब यह होता है कि उसमें एक ही पदार्थ है कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं है यदि किसी पदार्थ का पृथ्वीरण दो या दो से अधिक पदार्थों में किया जा सके तो उस पदार्थ को अशुद्ध यानी मिश्रित माना जाएगा यदि तमाम तरीकों का उपयोग करें और पदार्थ का पृथककरण ना किया जा सके तो उसे शुद्ध माना जाएगा